नवलक्षणलक्षणक्षम परमधाम जगद्धाम तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्ति तो हम बराक बराकूपोपी तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेवस्थ वंदेहगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाहीश्चप श्री श्री श्री साग्र जातम सह गण रघुनाथात तम सजीव साइतम सवधूत श्री श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण चैतन्य पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सहगणललता आजान लुजौ कनकावदात संकर्तनकमलायक्ष तो तो विश्वभरौ द्विजरुगधधर्म पालौ वंदे जगत्कुण अंगना मंगना मंतरा माधव मधवं मधवं चातरे इत्थमा कल्पते मंडले मध्यु संजगौ वेणुनाचन गौरांगे राधे वृंदावने सुते प्रणमा हरिप्रिय भूल सुवृंदवन बिहारी जय पारो मंगल श्री राधा श्री श्री की सर्वोत्तम मधुरिमा, के साथ जब विराजमान है उस समय प्रकाशित हो रही है अतः माधुरी ही भगवत्ता का सार है और उस भगवत्ता के सार को कहीं आस्वादन करती हुई जो दासी है मंजरी वह उस प्रिया की गर्मा का गायन करते करते थकती नहीं क्योंकि आज वो देखती है कि श्री श्यामचंदर स्वयं आसक्त तो हो गए हैं और श्री प्रिया जी असज्य हैं उन प्रिया जी की रणारिंद में श्री श्याम सुंदर भी प्रणत होकर के उस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने के लिए श्री श्याम विराजमान हैं है माधुर्य का संपूर्ण प्रकाशन उसके सामने पूरा आयाम खुल जाता है पूरा विस्तार खुल जाता है माधुर्य का और वो परम परम आनंदित होती है और उसी आनंद की एक सीमा में श्री दासी ये प्रार्थना कर रही है कि हे श्री प्रियालाल हे श्री किशोरी जो कब आपके श्याम सुंदर के साथ में जो वार्तालाप है उस वार्तालाप का मैं श्रवण करूंगी उस मधुर वार्तालाप का मैं श्रवण करूंगी क्योंकि जितने भी रस हैं उन सारे रसों में सबसे ज्यादा मुकुटमणि यदि कोई रस है तो वो रस बतरस ही है बातचीत करने में जो रस है उसके आगे और कोई दूसरा रस फीके हैं यहाँ तक के अंग संग भी फीका है कोई जगत में आठ रस माने कोई नौ माने कोई दस माने कोई बारह माने कोई और भी आगे आगे मान ले बढ़ा ले परंतु तो बतरस के आगे सारे रस सभी रसों में कोई भी भाव हो चाहे दास्य हो सक हो बात्सल्य हो मधुर हो सारी सभी भावों में बतरस के आगे सारे बात सारे रस पीके हैं और बतरस में जैसा माधुर्य प्रकट होता है और हृदय का जैसा प्रकाशन होता है वह प्रकाशन बातों ही बातों में बड़े कठिन से हृदय के गूढ़तम जो बात है उनको कहीं प्रकट किया जाता है क्योंकि एक प्रेमी के लिए जो प्रेम है उससे बढ़कर के कोई दूसरी संपत्ति नहीं और इस बात को कहीं प्रकट कराने में कि हे प्रिय मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है श्याम सुंदर को धरती आकाश सब नाप लेना पड़ता है तब जाकर के श्री किशोरी जी के मुख से ये बात निकलती है कि क्योंकि इतना गोपनीय वो वस्तु है इतनी मूल्यवान वस्तु है वो जहां के अत्यंत अत्यंत गूढ़ता है वहां पर उस प्रेम का प्रकाशन कितना कठिन है उस प्रेम को मुख से कहलवाना कितना कठिन है ये जो तुच्छ प्रेम है वो तुच्छ प्रेम में ई लव यू आई लव यू भले ना, इस ना, इस गोले आजकल तो बोला उसको एकदम अत्यंत तुच्छ बना लिया गया परंतु तो श्री किशोरी के मुख से ये कहलवाना कि मेरी तुमने प्रीति है श्याम सुंदर को आकाश पाताल नापने जैसा हो जाए इतना कठिन हो जाए जहां पर प्रेम की उस गाजता के का नहीं है। वहां पर उस परम गोपनीय तत्व को कहीं मुख से कहलवाना कितनी कठिन वस्तु है और उसके लिए श्याम सुंदर को आकाश पाताल ये करने पड़ते हैं बड़ी मुश्किल से तब कहीं संकेत में श्री किशोरी जो अपनी इस बात को कहती हैं कि प्यारे मेरी तुम में परम अपन पो है अपनापन है इसको कहवाने के लिए तो श्री श्याम सुंदर कभी संलाप मुच्छलत अनंग तरंग माला आप दोनों संलाप कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं उस बातचीत में उछलत अनंग तरंग माला उछलता हुआ जो अनंग जो प्रेम है वो प्रेम कहीं तरंग माला के रूप में जरा सा दिख जाए तो दिख जाए नहीं तो वो परम गोपनीय है उस प्रेम को कहीं उसका प्रचार करने की वो वस्तु तो नहीं है वो हृदय में छिपा करके रखने की परम परम गुण धन है जैसे कोई भी अपने हृदय के गुण अपने परम गुण धन को सबके सामने प्रकट नहीं करता है ऐसे ही प्रेमी अपने प्रेम को बड़ा छपा करके रखता है और जब अत्यंत व्याकुलता हो जाती है तब वह मुख से बाहर निकलता है श्री प्रेम राधा रानी इस रहस्य को कहीं स्पष्ट करती हैं कि प्रेमाद्वयो दसिके खलु दीप एव हृद्वेशम भाषय निश्चल में वाति द्वारात अयम बगन तस् बहिष्कृत निर्वात शीघ्र मथुआ लघुता मुपैती युगल का जो प्रेम है वह खलु दीप एवं वो, वो दीपक के समान है जैसे दीपक घर के भीतर रखा गया है तब तो दीपक की शोभा है घर के भीतर दीपक है परंतु तो कहीं गवाक्ष से कहीं खिड़की से जब वो दीपक का प्रकाश बाहर आता है तो पूरे घर की पूरी बिल्डिंग की क्या शोभा हो जाती पंत उसी दीपक को यदि दरवाजे से निकाल करके बाहर रख दिया जाए तो सब बच बच करके जाएंगे अरे क्षेत्रपाल का दीपक दिखे <laughs> बलदानी का होगा कोई टोटका का दीपक होगा <laughs> का दीपक होगा बच के जाओ उसको देख करके बच जाओ तो जो दीपक घर के भीतर तो रखा हुआ है वो कितना शोभा को प्राप्त होता है यदि यदि उसी दीपक को बाहर निकाल दिया जाए, तो द्वारा बहिष्कृत से मुखरूपी द्वार के बाहर उस दीपक को ये निकाल दिया जाए तो या तो वो दीपक जल्दी से बुझ जाएगा अथवा लभता अथवा अच्छा वो दीपक अत्यंत अच्छा तुच्छ हो जाएगा इसलिए प्रेमी अपने प्रेम को कभी भी मुख से नहीं कहता है कभी भंगिमा से वह प्रकट हो जाता है और परसों के प्रसंग में श्री स्वामी जी के केल माल के उस पद के द्वारा श्री युगल सरकार की जो अपूर्व वार्तालाप उस वार्तालाप का एक अंश कहीं प्रकट करने का प्रयास किया गया था श्री श्याम सुंदर उस समय श्री किशोर जी से पूछ रहे हैं प्यारी जी के हृदय के उस गुढ़ रत्न को कहीं बाहर प्रकट कराने के लिए श्री श्याम सुंदर पूछ रहे हैं बहाने से पूछ रहे हैं जानते हैं सीधे सीधे जवान भी रहेंगे बहाने से पूछेंगे इससे पूछ रहे हैं कि प्यारी जो तेरी आंखन में हो अपन को देखत तो हो ऐसे तुम देखत कहो नाही श्री प्यारी जो आपका मुझसे जो कुरी है मुझे अपनी आंखों से सामने दिख रहा है वो तो आप जो कुछ भी बोल रही हो जो कुछ भी चर्चा कर रही हो जो कुछ भी क्रिया कर रही हो वो मुझे अपनी आंखों से सामने दिख रहा है इसलिए उसके लिए किसी साक्षी की जरूरत नहीं है वो इंद्रिय संध्यकर्ष के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा माणित है उसको आंखों से देख सकता हूं अब रही मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं इस बात को भी मैं देख सकता हूं क्योंकि आपकी पुतलियों पुतलियों में मेरी आंखों की पुतलियों का प्रतिबिंब दिख रहा है नयन में नयन का प्रतिबिंब दिख रहा है इसलिए मेरा तुम में प्रेम है उसके लिए दर्पण की मुझे आवश्यकता नहीं है आपकी पुतलियां ही दर्पण बन गई आपका मुखी ही दर्पण बन गया और उन नयनों में मैं अपने प्रेम का भी दर्शन कर सकता हूं परंतु तो प्रेमी का स्वभाव बड़ा विचित्र है वो खूब अच्छी तरह से जानता है कि मेरा श्रृंगार बड़ा सुंदर हुआ है दर्पण में भी उसने देख लिया खूब निहार करके हर कोण से देख लिया कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं लग रही हूं फिर भी ये पूछे बिना नहीं रहता है मैं कैसी लग रही हूं <laughs> जब तक वो भी कोई दूसरा नहीं जो प्रेमास्पद है वो जब तक इस बात को कंफर्म नहीं करे इस बात को प्रमाणित नहीं करे कि नहीं आप बहुत अच्छी लग रही हो तब तक प्रिया को या लाल को पर्सनल संतोष नहीं होता है तो यद्यप वो जानता है सखी ने भी जो सजाया है उसको भी जानते हैं सखी भी कह रही है कि सजाया है श्याम सुंदर को कह रही है नहीं आप बहुत अच्छे लग रहे हो श्याम सुंदर ने इतने पर भी संतोष नहीं हुआ दर्पण में देख लिया प्रिया जी की आंखों में देख लिया कि मेरा प्रेम कैसा है परंतु फिर भी संतोष नहीं हुआ फिर भी पूछ रहे हैं प्यारी जो क्योंकि रस का एक स्वभाव है कि चाहे दुनिया कह दे जब तक प्यारा नहीं कहेगा तब तक मन को संतोष नहीं होता है इसलिए श्री श्याम सुंदर अपनी प्रीति की प्रामाणिकता अपनी प्रीति की यथार्थता प्रामणिकता उसको प्रमाणित कराना चाहते हैं श्री प्रिया जी से और प्रिया जी से पूछ रहे हैं कि प्यारी जू जैसे हो तेरी अखियन में अपन को देख मेरी तुमसे पीती है इस बात को मैंने तुम्हारी आंखों के दर्पण में देख लिया है परंतु तो मेरा ये जो देखना ही सही है कि नहीं अभी संतोष है संतोष नहीं है जब तक प्यारी नहीं कहेंगे तब तक मानेंगे नहीं प्रिया इतनी चतुर रत्न को कभी भी मुंह से बाहर नहीं कहेंगी तो मुंह से बाहर निकालते ही दीपक या तो बुझ जाएगा बोल लवता को प्राप्त कर लेगा इसलिए जो तुच्छ लोग हैं छोटे लोग हैं वे तो भले गायन करते का, का, का, का डोलते का, का वो भेटोरा पीड़ते रहे वो तो जिनमें प्रेम है ही नहीं वे लोग तो खूब भेटोरा पीड़ते हैं आई लव यू आई लव यू उसको कहते हुए उनको जहां भी कुछ नहीं होता है परंतु तो जहां गा प्रेम है वहां इस रत्न को बाहर प्रकट करने में कितना आकाश पाताल एक करना पड़ता है शाम सुंदर को तब जाकर के प्रिया कहीं संकेत मात्र में ये प्रकट करती हैं कि प्यारे मैं सर्वा सर्वात्म के लिए समर्पित हूं इस बात को कहने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो श्री प्रिया जी ने यह नहीं कहा कि नहीं मेरी आंखों में तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रेम है यह अपने मुंह से नहीं कहती मैं तुमसे प्रीति करती हूं अपने मुख से उनके मुख से निकलता नहीं है क्योंकि प्रेमी का स्वभाव यह है कि वो प्रामाणिकता चाहता है प्रेमास्पद से पंत प्रेमास्पद अपने प्रेम को कभी भी गूर होने महारत्न होने के कारण होने के कारण वह प्रकट करता नहीं है मुंह से प्रकट नहीं करता है उसका जो प्रेम है वह कभी खिड़कियों के माध्यम से दीपक का प्रकाश बाहर प्रकट होता है अर्थात कभी मुस्कान के द्वारा कभी की लजान नैनों की लज्ज लज्जा के कारण कभी भूकियों की मूलन के कारण कभी ग्रीवा कभी अंचल जो है उसको धीरे से खींचने के कारण कहीं किसी लहजे में किसी भंगिमा में उसका प्रेम किसी तरह से प्रकट हो जाता है भंगिमा के द्वारा वह अपने प्रेम को प्रकट करता है मुख से नहीं कहता है इसलिए श्री किशोरी जी ने सीधा सीधा नहीं कहा कि प्यारे नहीं आपके मेरे हृदय में भी बहुत अपनपा है और आपके हृदय में जो अपनपा है उसको मैं स्वीकार करती हूं ये मुख से कहती नहीं है और एक कहती हैं बोले एक काम करें एक प्रयोग करके देखते हैं और वो प्रयोग ये है कि हो तो सो कहो प्यारे आंखें मूझ रहो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूं और आप यदि निकलोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आप छोड़ करके जा रहे हो मुझे तो मेरी जो दशा होगी उसकी तो बात अलग है परंतु तो एक पता लग जाएगा कि आप मेरी आंखों को छोड़कर के जा रहे हो इसका मुझे अनुभव हो जाएगा तो पता लग जाएगा कि तुम्हारा और मेरा हृदय एक है और आपके अपन पे को मैं अच्छी तरह से जानती हूं तो आपके अपन पे को आपके अपने पन को मैं अच्छी तरह से जानती हूं हमारे तुम्हारे दोनों के हृदय एक हैं इस बात को हम अच्छी तरह से समझ सकती हैं परंतु श्याम सुंदर ने कहा कि प्रिया जी के नयनों से बाहर निकलना पड़ेगा श्याम सुंदर ने तुरंत ही इस पूरे के पूरे प्रयोग को ही खारिज कर दिया ना, ये प्रयोग मैं कर ही नहीं सकता हूं आपके नयनों को छोड़कर के आपके नयनों में मुझे स्थान मिले इस बात को छोड़कर के कहीं दूसरी जगह मैं अपने विश्राम को प्राप्त करूं ये कैसे संभव हो सकता है ये तो संभव ही नहीं है इसलिए एकदम घबरा जाते हैं कि और कहते हैं कि नहीं नहीं ये संभव ही नहीं है मोह को की थौर बताओ ने कहा कि नेत्रों के अलावा मुझे कहां आश्रय मिलेगा मुझे निकलने की ठोर बताओ साची साहो ब मुझे वो स्थान बता दो जैसे मुझे नयनों में संतोष की प्राप्ति होती है ऐसी किसी दूसरे के संतोष की प्राप्ति बता दो मैं आपके पैरों पढ़ता हूं अर्थात इन नेत्रों के अलावा कहीं मेरे लिए विश्राम की सुख की कोई दूसरा स्थान है ही नहीं इन नैनों में बसकर के जो सुख मिलता है वह सुख कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकता है इसलिए मोह को नकसबे की ठोर बतावो सांची कहो बल जाऊं लागो पाही मैं तुम्हारे चरणों में गिरता हूं हर के स्वामी श्यामा तुम ही देखो चाहत हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं मैं मैं आपको आपको ही ही ही देखना देखना चाहता चाहता आपके देखने के अलावा कहीं दूसरी जगह देख सकता ही नहीं हूं। आपको ही देखना चाहता हूं। और सुख लागे का कौन सा वो स्थान है जहां मुझे सुख की प्राप्ति होगी दूसरी जगह कहीं सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है इसलिए मुझे अपने नहनों में ही रहने दो श्री किशोरीजू के इस कहने के भंगेमा के द्वारा श्री श्याम सुंदर जान गए कि श्री किशोरीजू मेरे प्रेम को स्वीकृति दे रही हैं एक बात उनकी है इस बात को भी श्री श्याम सुंदर और उन्होंने अपने मन से मुख से भी ये कह दिया कि कहीं मेरी तुम्हें प्रीति है परंतु मुख से शब्दों में न कहकर के जब दीपक का प्रकाश खिड़की के माध्यम से कहीं झरोखे के माध्यम से बाहर निकलता है तो पूरे के पूरे ही बिल्डिंग की जो शोभा हो जाती है भवन की जो शोभा हो जाती है वो ही दीपक यदि बाहर रख दिया जाए अपने मुख से अपने प्रेम का ढिढोरा पीटा जाए ढोल पीटा जाए तो सारा प्रेम गुड़गोर हो जाएगा सारा समाप्त हो जाएगा तो श्री श्याम सुंदर और शिव प्रिया ये जो सहज सुख उसको प्रकट कर रहे हैं वह सहज सुख अपूर्व श्री महावाणी जी में पांच सुखों का वर्णन किया गया पांच चैप्टर से हैं महावाणी के पहला है सेवा सुख सेवा सुख का तात्पर्य है जहां अन्यभिलाषता त्याग करके तत्सुख सुखी भाव धारण करके श्री प्रिया लाल की सेवा की जाए जब तत्सुखी भाव आएगा तब सेवा सुख की प्राप्ति होगी तो पहला जो चैप्टर है उसका रहस्य है कि तेरे सुख में मेरा सुख इस भाव को धारण करके जहां सेवा की जा रही है उसका नाम है तब जाकर के सेवा सुख की प्राप्ति होगी अन्यथा यदि तत्सुखी भाव नहीं है तो जितनी भी चेष्टाएं हैं वे सब रिचुअल केवल कर्म बन जाएंगे ऐसा करना है ऐसा करना है ऐसा करना है पहले ठाकुर जी को यो जगाना है फिर यो बैठाना है फिर, तो। फिर दूसरा जो चैप्टर है वो है उत्साह उत्साह सुख की प्राप्ति कब होती है जब सजातीय वैष्णवों का संग होता है तो सजातीय वैष्णवों का संग प्राप्त करके एक विशेष अवसर पर विशेष स्थान पर विशेष काल में चित्त का जो आनंद आता है वह उत्साह सुख के रूप में सामने प्रकट होता है अर्थात जब दीपावली का उत्सव आए जब दान एकादशी का उत्सव आए जब चंदन यात्रा का उत्सव आए जब कहीं जल यात्रा का गंगा दशहरा इत्यादि जल झुंझनी का उत्सव आए उन विशेष अवसरों पर होली के तीज के अवसर पर विशेष अवसरों पर जब सजातीय वैष्णवगण सजातीय सखीगण मिले उन सजातीय सखीगणों के मिलने पर सजातीय वैष्णवों के मिलने पर जो सेवा की अक्षयता बढ़ती है तो वह उत्साह सुख के रूप में वर्षोत्सव के रूप में वह सामने प्रकट होता है अब जो सुख है वो तीसरा सुख है सुरस सुख तत्वत तो श्री प्रिया जी के सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति प्रिया जी को कब है जहां वे श्याम सुंदर की सेवा सर्वात्म कर रही है प्यारे की सुख में ही उनको एकमात्र सुख है श्याम सुंदर को सर्वात्मना सुख कहां है जहां प्रिया की सेवा ग्रहण करते हुए वे प्रिया की सेवा करते हुए विराजमान तो मेरे सुख से रहित होकर के जो व्यक्ति विराजमान हैं और जहां शठता नहीं है एक शब्द का प्रयोग करें हैं षठता इसी शब्द का प्रयोग किया आचार्यों ने भी कि शक्ता का त्याग करके का तात्पर्य है कि दूसरे के सुख में अपनी इंद्रियों के सुख को कहीं मिला देना यह है वो जो सुख है वो सुख लाल का सुख है तत्वता उस सुख में हमारा सेवा जो है वो सेवा का सुख हमारा है उस सुख में कहीं इतना सा अंश भी अपने लिए नहीं प्रियालाल जो परस्पर एक दूसरे के अंग संघ के द्वारा जो सुख की प्राप्ति कर रहे हैं माने सुख देकर के जो सुख की प्राप्ति कर रहे हैं तो उस सुख में प्रियालाल के उस मिलन में कहीं हमारा दूर दूर तक एक अंश मात्र भी नहीं है कितना कितनी बारीकी है इस बारीकी को समझना मैंने चोर रास्ते से भी निज काम की कहीं संतपति वहां पर नहीं है तो सच्छता का त्याग करके श्री प्रियालाल का जो परस्पर मिलन उस परस्पर में मिलन में उनको परम परम सुख की प्राप्ति हो रही है और हाय अहो मेरे सौभाग्य कि मैं उस सुख को प्रदान करने में कहीं घटक बनी किसी तरह से मैं इसमें एक फैक्टर बन गई एक घटक बन गई ये विचार करते हुए अपने आप को सेवा ही सुख के रूप में प्राप्त करना यह है निस्थता सच्चता रहितता। ऐसी सच्चता रहितता होकर के जहां प्रियालाल को परस्पर मिलन प्राप्त कराया जा रहा है उस सुख का नाम है तीसरा सुख सुरत सुख तीसरा चैप्टर है स्वर सुख जिसमें अपना सुख कहीं दूर दूर तक नहीं है प्रिया लाल जो परस्पर सुख दे रहे हैं ले रहे हैं देना ही लेना है जो प्रदान कर रहे हैं उस सुख में भी कहीं अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है अपने आप को करना है दासी रूप में मैं श्री प्रिया को अपनी स्वामनी को कहीं सुख दे सके दासी रूप ने श्री श्यामचुंदर को उनकी सर्वोत्तम वस्तु सर्वाधिक प्रिय वस्तु उनको समर्पित कर सकी यह विचार करना यह है निशठता निस्वार्थ से सर्वथा रहित था उस रहितता का जहां है वो हुआ स्व और जितनी भी वस्तु हैं उन सबों में कहीं निज स्वार्थ ना आ जाए इसी को बचाने के लिए होरी रही डोल हिडोरना एक के नाम कभी उसको नाम दे दिया होरी, कभी नाम दे दिया डोल कभी नाम दे दिया हिडोरा परंतु तत्वतः तो तो वे सारी जो लीला हैं, वो सब प्रतीकात्मक होकर के विराजमान है सबकी सब बिलास सब होकर के ही युगल सरकार के विराजमान वे एक मात्र विलास रूप होकर के ही वे सबकी सब विराजमान सब है तो जो वन धूल जहां तालका दी जो की चाबी थी चाबी थी उस चाबी में कहीं इस रहस्य को प्रकट कर रहे हैं कि यौवन का क्या है बुलफूल वृंदा में फूल खिल हैं परंतु लक्ष्य कहाँ है लक्ष्य है दीर्घ दीर्घत न्याय से फूल का अर्थ है यौवन यो, यौवन श्री प्रियालाल इनमें अपुरुष से यौवन खिल रहा है शब्द का एक प्रयोग होता है उसका नाम है दीर्घ दीर्घ तरण न्याय जैसे एक धनुष धनुष चलाने वाला अपना जब धनुष का बाण छोड़ेगा तो वो बाण लक्ष्य के कवच को भेजेगा शत्रु के फिर कवच को भेज करके उसके कंचुक को कपड़े को छेदेगा फिर कपड़े को छेद करके उसकी त्वचा को छेड़ेगा फिर त्वचा को छेड़ने के बाद में मांस को छेड़ेगा मांस को छेड़ने के बाद में फिर उसकी धमनी को छेड़ेगा फिर धमनी को छेड़ने के बाद में रक्त को छेड़ेगा फिर रक्त को छेड़ने के बाद में अस्थि को छेड़ेगा फिर उसकी मज्जा को छेड़ेगा फिर उसके पुराण जो हैं उनका हरण कर लेगा इसको कहते दीर्घ दीर्घ संरन्ध्याय ऐसे ही कोई शब्द अपने बाहरी अर्थ को प्रकट करते करते अंत में जाकर के जो मूल लक्ष्य है उसको जहां प्रकट करे वो दीर्घ से मुक्ष अर्थ होता है और यहां जब कहा जा रहा है फूल खिल रहे हैं तो फूल शब्द का तात्पर्य बाहर का केवल आवरण नहीं बल्कि फूल का तात्पर्य यौवन जो है वो यौवन का वहां संकेत किया जा रहा है तो जोवन फूल बसंत ऋतु फूल और बसंत ऋतु इनका तात्पर्य कहीं योगन में ऐसे ही होरी डोल हिडोलना एक केल के नाम ऊपर से कहा जा रहा है होरी डोल हिडोलना परंतु तो वो सब वर्णन कर रहे हैं किसका सुरत सुख का वर्णन कर रहे हैं तो तीसरा जो चैप्टर है वो है सूरज अब चौथाव चैप्टर है श्री प्रियालाल के रूप माधुरी के वर्णन करने का वो चैप्टर है सहज सुख सहज का तात्पर्य है कि जहां मूलत प्रेम का वर्णन किया जाए वो जो प्रेम है उसके उसका कारण कोई नहीं है सहज का तात्पर्य है प्रेम का कारण प्रेम ही है ऊपर से कहने के लिए प्रेम के कारणों को व्याख्यान करने के लिए कह दिया गया कि अभियोगात फिर विषयता फिर संबंधात् अभिमानता फिर सात तत्त्व तत्व विशेषत्वा अंत में आया स्वभावता छह जो वस्तुएं हैं ये केवल लीला के लिए वर्णन की गई ये प्रेम का कारण नहीं है श्री प्रियालाल की जो परस्पर प्रीति है वो सहज है स्वभावता है अभियोगात अभियोग का तात्पर्य है कि दूती जाकर के श्याम सुंदर के पास में खबर भेज रही है और श्याम सुंदर को बुला करके ला रही है सब कहने सुनने की बातें हैं, मूल कारण नहीं है दूती का प्रयास कारण हो ऐसा नहीं है अभियोगाथ अभियोग माने दूती को भेज करके श्याम सुंदर को बुलाना यह केवल लीला के लिए है लीला के आस्था के लिए है यह प्रेम का कारण नहीं प्रेम का कारण कौन सा है सातमा स्वभावता रूप समझे उज्ज्वल निन्दमणि में वर्णन कर रहे हैं अवयोगात विषयता दूसरा विषय विषय का मतलब है श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध को सुनकर के शिवप्रिया के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ सब कहने सुनने की बात यह लीला के विस्तार के लिए है वेणुनाथ का श्रवण करके किशोर जी के हृदय में प्रीति हुई तत्वता किशोरी जी की और श्री श्याम सुंदर की जो प्रीति है वो प्रीति स्वाभाविक है वो विषयता नहीं है शब्द के कारण नहीं है स्पर्श के कारण नहीं है कैसे कदापि वसनांचल खेलोत्थ धन धन्य पवन ये पवन का स्पर्श हुआ इसलिए प्रीति उत्पन्न हुई ये लीला के आस्वादन के लिए है ये कारण नहीं प्रीति इनमें सहज है अभियोग विषय संबंधात संबंध के कारण प्रीति है एक गांव के रहने वाले हैं ओछी भीत गिरावे को बसबो ओझके उतरामे अमर ब्रज की कहानी है लोग कथा ओछी भीत पास तो में है घी छोटी है नीची है और गिराने को बसवो पास में ही रहना है तो उझक उझक बतरा <laughs> तो ये ये जो लोक कथाओं में जो प्रीति का वर्णन किया गया कि पास में है वो उझक उजक करके बात कर लेंगे तो ये जो संबंध है पड़ोसी का जो संबंध वो भी कारण नहीं है वो केवल कहानी कहने के लिए है रस के विस्तार के लिए है वो मुख्य वस्तु नहीं तो अभियोग विषय था संबंधा अभिमान किसी अभिमान के कारण प्रीति हो रही हो कि अमुक की मौसी के बेटा तुम हो हम उनके कहीं उनकी दौरानी की जुठानी के भाई के कहीं संबंधी है तो ये जो लोक व्यवहार की जो बात है ये भी केवल कहने के लिए संबंध जो है वो प्रीति का कारण नहीं प्रीति का कारण सहज है चौथा जो चैप्टर चल रहा है वो है सहज सुख सहज की व्याख्या चल रही है कि वो सहज किस लिए है कि वो अभियोग माने दूती संबंध से नहीं है अभियोग विषयता श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस को देख करके वो प्रीति उत्पन्न नहीं हुई संबंध सम्मंध के कारण नहीं है अभिमान के कारण नहीं है सात तो तो तो विशेषत्वा श्याम सुंदर की माला मिल गई श्याम सुंदर का मयूर मुकुट मिल गया इसलिए प्रीति हो गई ऐसा भी नहीं है विशेषता के कारण वो प्रीति हुई हो ऐसा नहीं है उपमा तह उपमा के कारण प्रीति हो गई हो ऐसा भी नहीं है उपमा के कारण प्रीति नहीं है कि आकाश में मेघ देखा घनश्याम की समानता है इसलिए मेघ की समानता देकर के कमल की समानता देकर के प्रीति हो गई हो सो बात भी नहीं है स्वभावता शिवप्रिया लाल की जो प्रीति है वो स्वभावता उस शहरी प्रेम का प्रकाशन यदि कहीं होगा तो वो सही प्रेम का प्रकाशन होगा श्री प्रिया लाल इनकी बात। लाप को सुनकर के के प्यारी हो तेरी प्यारीखियन में जैसे अपन को देख हो ऐसे तुम कह दो तुम देखत कह दो नाही तब शिवप्रिया जी का कह हृदय कहीं सामने बाहर प्रकट होगा तो तब उसके उस, उसके सामने वह सामने प्रकट किया जाएगा ऐसे ही सखी सखी के साथ में वार्तालाप कर रही है उन सखियों की वार्तालाप में जो प्रीति सामने प्रकट होगी वह प्रीति मुख्य वस्तु है इसलिए सारे रसों के एक शब्द जो पहले कहा गया था कि सारे रसों में मुकुटमटमी मुकुटमणी रस है वो है बतरस तो बतरस के द्वारा जैसे सहज प्रेम का प्रकाशन होता है वैसे सहज प्रेम का प्रकाशन और किसी दूसरी जगह नहीं होता है नहीं होता है तो छ वस्तुएं एक तरफ निकाल निकाल दी हाशिया में पहुंच गई में मुख्य नहीं है, है। अभियोगात माने श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप ये कारण नहीं है संबंध नहीं है अभियोगात विषयता संबंधात अभिमान नहीं है सात तत्व विशेषत्वा श्याम सुंदर के श्रृंगार प्रियाजी के श्रृंगार उनके कारण प्रीति हुई हो ऐसा भी नहीं है उपमान कारण नहीं है तत्व का कारण है स्वभावता स्वभाव और उस स्वाभाविक प्रीति का प्रकाशन यदि कहीं होता है तो वह प्रीति का प्रकाशन श्री युगल सरकार की वार्तालाप के द्वारा ही वह प्रकाशन होता है इसलिए वार्तालाप की बड़ी विशेषता है और जैसा वार्तालाप में गुण रहस्य प्रकट होता है वैसा कहीं दूसरी जगह नहीं होता है और उसके लिए ही हे hey, किशोरी जी मेरे ऊपर कृपा करो और कृपा में किम मौका कदा ये दो शब्द जो है वही मुख्य हैं उन्हीं मौका को लेकर के प्रार्थना कर रही हैं कि सलाप मुच्छलक आपके सलाप में उछलक माने जो छलक गया है साजुप्रेम अनंग तरंग माला जैसे अनंग तरंग जैसे समुद्र में उठने वाली माला हर की जो माला है वो माला की फुहार बड़ी दूर तक जाती है और वह उसको भी भगव देती है ऐसे ही तरंग माला जो कामदेव की तरंग माला है वो आपके सलाप से प्रकट हो रही है संक्षोभितेन बपिशा ब्रज नागरेणों और श्री किशोरी जी के मुख से श्याम सुंदर के प्रेम की स्वीकृति और प्रामाणिकता जब सिद्ध कर देती है और अपने प्रेम का जब साथ की साथ में कथन कर देती हैं, तो अपने प्रेम का कथन और श्याम सुंदर की जो प्रीति है उसका कंफर्मेशन उसकी प्रामाणिकता इन दोनों को जब प्रकट करती हैं, तो श्री श्याम सुंदर संक्षोभित नपुषा श्याम सुंदर के रोम रोम खिल पड़ते हैं रोम रोम बे आनंदित हो जाते हैं आप लोगों की वार्तालाप को सुनकर के जैसे आप आनंदित हो रही हो प्रत्यक्षर क्षरद अपार रसाम श्री लाल के प्रिया जी के प्रति अक्षर में अपार रसा रस का जो समुद्र है वो अपार रस का समुद्र प्रकट हो रहा है आपके प्रति अक्षर में जो अपार रस का समुद्र प्रकट हो रहा है राधे के तब कदान अधूरा श्रोण निकट रह करके कब सुनूंगी अधूरा दूर रहकर के नहीं अधूरात निकट रहकर के, मैं तब वहां पर आप दोनों के वार्तालाप को अपूर्ण रूप से सुनूंगी अधूर होकर के मैं कब आपके वार्तालाप को श्रवण करूंगी ये अधूरात कहकर के श्री किशोर ने जो कृपा करके इस दासी को जो अधम है साधन विहीन है ऐसी दासी को अकिंचन जो दासी है उनको कृपा करके आप अपनी सेवा में कहीं निकट अंग सेविका के रूप में मुझे अपनी अपना स्थान प्रदान करो ऐसी दुर्लभ वस्तु की मैं अभिलाषा कर रही हूं तो जो किम वस्तु है वो किम में अपने आप दुर्लभता यहां प्रकट हो रही है तो ऐसे आपके संलाप को मैं कब श्रवण करूंगी जो संलाप है उसमें कहीं गुणों का जो वर्णन वो भी कहीं सल्लाप हो करके विराजमान दस प्रकार के जो आलाप हैं वो दस प्रकार के आलापों का जो भ्रमर गीत ने वर्णन किया उसमें जो स्व आलाप है वो स्व आलाप और सल्ला सल्लाप संलाप वहां पर जहां पर गौ का वर्णन किया जाए और जहां कहीं प्रीति को पोषण करने वाले आदर के बचन कही जाए वो सुलाप होकर के विराजमान तो सल्लाप और सुलाप इनको कब में श्रवण करूंगी जैसे भ्रमण गीत में श्री किशोर जी अंत में कहती हैं कि आप वक्त मधुपुनिया में आरिपुत्रोधनाश थे आरिपुत्र कुशलपूर्वक हैं तो ये जो कुशलता के प्रश्न करना ये सल आलाप होकर के विराजमान है तो चित्र जन्म वचनों में कब आपके उन संलाप को मैं विशेष रूप से श्रवण करूंगी संलाप में रूप गुण इनका जहां वर्णन किया जाए वो संलाप होकर के दिलाई अब हेशु, किशोरी जो कब वो अवसर होगा जबकि आपके प्रेम वैचित्य के अवसर पर आपको कौन सी चीज अच्छी लग रही है श्याम सुंदर को कौन सी चीज अच्छी लग रही है उस सोहिले को मैं श्रवण करूंगी एक पारिभाषिक शब्द है टर्मोलॉजी है टेक्निकल शब्द है सोहिलो ये वर्णन की एक पद्धति है सोहिलो सोहिलो उसे कहते हैं सोहिलो का मतलब है सोहाना जिस चीज को सुन करके परम परम सुख की प्राप्ति हो उसका नाम है सोहिलो शाम सुंदर को जो वस्तु सुनना अच्छा लगे उसका नाम है सोहिलो और उस सोहिले का वर्णन अनेक अनेक जगह सोहले की पद्धति में सोहले की शैली में एक विधा है सोहिला और सोहिले की विधा में उस निज प्रेम का वर्णन किया गया ये एक वर्णन करने की निज प्रेम के वर्णन की एक पद्धति है एक स्टाइल है और उस विधा के रूप में एक स्टाइल के रूप में श्री प्रिया जी अपने निज प्रेम का उस समय वर्णन करती हैं, उसका निरूपण करती हुई विराजमान होती है तो उसमें श्री प्रिया कहीं जय जय जय हो प्रिया जो प्रेम वैचित्य उस प्रेम वैचित्य का वर्णन कर रही हैं प्रेम वैचित्य एक विशेष अनुभव है उसका लक्षण वर्णन किया गया कि प्रिय से संकर्ष स्वभावता या विश्लेष भी स तत्प्रेम वैचित्य प्रोच्य प्रेम वैचित्य वो है जहां प्यारे का पूरा संघर्ष प्राप्त हो रहा है प्यारा पास में ही स्थित है पंत प्रिया प्यारा पास में स्थित होकर के भी श्री प्रिया जी को ऐसी अनुभूति हो जाए कि प्यारे दूर हैं गलवैया दिए हुए बैठी हैं। पंत गलव देकर के विराजमान होते हुए भी ऐसी अनुभूति हो जाए कि प्यारा दूर है कोई कारण नहीं है मिलन में रसजन में जो भावजन्य जो शांति थकान उसके कारण यदि श्री श्याम सुंदर के श्रीमुख के ऊपर कहीं थोड़ा सा फीकापन दिख रहा है तो श्री प्रिया हाँ, प्यारे को कुछ हो गया है लो और भ्रमित हो रही प्रिया जी के मुखब जलासी श्रम श्रम की शांति देखकर के श्री श्यामसुंदर हाय प्रिया को कुछ हो तो नहीं गया मेरी नजर तो नहीं लग गई और ये विचार करके एकदम व्याकुल हो जाए और व्याकुल होकर के दोनों एक दूसरे के को पुकारने लग जाएं जैसे श्री महा जो आ, आ, आ, नाम उन नाम के गायन में महामंत्र के जप में जो भाव श्री रसिक जनों ने श्री गोस्वामी ने प्रकट किया कि हरती हरा प्ररोक्ता तस्या संबोधन हरे जो मेरे चित्त को हरण करने वाली ऐसी हे मनोहरा प्रिय कहां हो और श्याम सुंदर पुकारने लग जाए हरे और श्री किशोर जी पुकारने लग गया है वे हो, हो? कह रहे हैं बोले हे प्रिय आपका स्मरण करने मात्र से मुझे अन्य किसी की भी परवाह नहीं रहती है दौड़ा हुआ मैं श्री वृंदावन की तनिक सी शोभा देखता हूँ तो वृंदावनेश्वरी का स्मरण होकर के अभिषार करते हुए श्री रास मंडल में यमुना पुलिन में आ जाता हूँ और वे नागर नशर क्यारी में हो कुग गली में हो यमुना तट के निकट वैशी वट पर नागर नथ जब वेम वादन करते हैं और प्रिया को बुलाते हैं तो मानो आकर्षित करके पुकार रहे हैं हरे और श्री प्रिया कृष्ण कृष्ण कहती हुई दौड़ी हुई चली जाती हैं प्रिया के धैर्य विवेक को हरण करने के लिए परिहास के शब्द कहते हैं गोपियों लौट जाओ लौट जाओ ऐसे निषेध के वचन कहते हैं और श्री प्रिया एकदम व्याकुल होकर के कृष्ण कृष्ण प्यारे ऐसे वचन मत कर चोर से कहे चोरी कर और साहस से कहे जागता रहे ऐसे बहरा वचनों का प्रयोग मत कर मत कर ऐसा कहकर के व्याकुल हो जाती हैं तो यह है प्रेम वैचित्र दशा प्रियकर्षे भी प्यारे के संघकर्ष होने पर भी प्रेमोत्कर्ष स्वभाव प्रेम के उत्कर्ष के स्वभाव के कारण या विश्लेष भी आते प्यारे कहीं चले तो नहीं गए भाई की प्राप्ति हो जाए गलवैया दिए हुए प्यारे विराजमान हैं फिर भी विरह के वचन कहने लग जाए तत्पेम वैचित्र उच्चते उसका नाम प्रेम वैचित्र है उस प्रेम वैचित्र की दशा का यहां पर वर्णन कर रहे हैं मिलन में ही श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के मुख पर जब कहीं प्रिया के मुख पर रूखापन भावजन्य रूखाजन लीलाजन्य रूखापन श्री लालजी के मुख पर लीला लीलाजन्य रूखापन देखकर के श्री प्रिया एकदम व्याकुल हो जाए और कह रहे हैं प्यारे व्याकुल से कैसे दिख रहे हैं क्या ब्रिज में कोई आपत्ति आ गई और उस समय कर रही हैं कि अरे प्यारे के मुख्य रूखापन को देख करके हाय मैं अकेली तो नहीं रह गई और उस समय प्यारे ने जैसी श्री किशोरी जी की सेवा की सेवा का वे गायन करने लगती है जो प्रिया को सोहाता है सोहिला है जो वस्तु अच्छी लगती है उस सोहिले का वे वर्णन करने लगती है और में जो पास में है उससे कह रही है कि अरे सखी मुझे राख ले राख ले मुझे संभाल ले संभाल ले अति की गति सब है चुकी मन धीरज न समाय गति हो गई अब मन धीरे नहीं रख सकता है अरे मेरी हृदय को जानने वाली सही, सही मुझे शाम से मिला दे ना प्यारे तो कंठित ग्रहण बैठते हैं पंथ कह रही है मुझे श्याम सुंदर से मिला देना प्यारे कहा चले गए और उस समय प्रेम वैचित्य दशा में मिलन में भी विरह की अनुभूति करते हुए श्री श्याम सुंदर की स्मृति श्याम सुंदर के गुणों का कथन करने लगती हैं कि प्यारे कैसे रस प्रवीण होकर के सर्वदा सर्वदा विराजमान तो यहां अपूर्व रूप से उस प्रेम का वर्णन कर रहे हैं सोहिली रुच बढ़त ज्यो ज्यो चढ़त चौ अप श्याम सुंदर ने मेरी कैसे सेवा की इस रुचि को धारण करके श्री प्रियाजी के हृदय में अपूर्व चोप भरती है श्याम सुंदर से मिलने की उत्कंठा और भी अधिक बढ़ती है यद्यपि जहां पर प्रिय संपी गलवी कर दे कर के विराजमान हैं, परंतु और प्यारे से मिलूं, प्यारे कहा हैं कहां है ऐसा कहकर के सखी से प्रार्थना करती हैं और उस समय कहती है अति की गति सब है च की तन धीरज मेरी जीवन प्राण बल ए मिलाए अरे मेरी प्राण अली मुझे श्याम सुंदर से मिला दे मिला दे और मिलाते मिलाते कहने लगती हैं मूल में के अंक के मे प्रलापम श्याम सुंदर की गोदी में विराजमान है परंतु तो प्रलाप कर रही है श्याम सुंदर के मुख्य ऊपर तनिक सा रूखापन देख करके हा प्यारे कहीं किसी दूसरे भाव में आकृष्ट हो करके कहीं कोई आपत्ति तो नहीं आ गई ब्रिज में कहीं चले तो नहीं गए ऐसा कहकर के प्रलाप करने लगती हैं और कहने लगती हैं हा मोहन ए मधुरम विधत्य अकस्मात हे मोहन कहाँ हो कहा हो ऐसा कह करके दिलाप करने लगती है श्यामाग मद विवल मोहनांगी श्री श्याम के अनुराग के मद में विवल होकर के जो श्री राधिका मोहनांगी होकर के विराजमान है श्यामाणिर जयति काप नुकुंज सिमनी वे श्री श्यामा मणि परम सुंदरी श्रोमणी श्री राधिका नुकुंज सिमी जयति नुकुंज सीमा जो है उन निकुंज सीमा में राधिका सर्वोत्तम रूप से विराजमान सर्वो रूप से विराजमान और प्रेम वैचित्य में प्रेम को प्रकट करते हुए श्री प्रिया जी की जो महिमा वो महिमा कोई अद्भुत है उस शोभा का अद्भुत वर्ण तो बाह्य जो सौंदर्य है उसकी अपेक्षा भाव प्रेम का जो सौंदर्य है वो जैसा श्याम सुंदर को आकर्षित करता है वैसा बाहरी सौंदर्य नहीं कर सकता है तो शाम के श्यामराग मतलब विफल मोहनांगी शाम के अनुराग में जो विफल हो रही हैं, वे श्यामा जयत काप निकुंज में, ऐसी श्यामाणि सुंदरी श्रोमणि श्री राधिका निकुंज सीमा में उन श्री राधिका की जयती जयती का मतलब है सर्वोर्ध रूपेण विराजते वे सर्वोध रूप से विराजमान हो रही है पिदाई थे। और वहां पर श्याम सुंदर के दो रूप हो गए एक रूप है जहां गर्भियां दे करके श्री मनमोहन विराजमान और दूसरा श्याम सुंदर का रूप है जो सेवा कर रहे हैं श्री प्रिया जी के मनोराज्य में जो श्याम सुंदर श्री प्रिया जी की सेवा करते हुए प्रिया को जो वस्तु सोहनी लगे सोहानी लगे उस सोहानी वस्तु को प्रस्तुत करते हुए सेवा परायण होकर के सेवा प्रवीर होकर की जो सेवा कर रहे हैं तो एक ही जगह एक निकुंज में श्याम सुंदर के दो स्वरूप हैं एक श्याम सुंदर का स्वरूप है सेवा करते हुए स्वरूप और दूसरा स्वरूप है अपनी सेवा करते हुए स्वयं को और के भाव का दर्शन करने वाला स्वरूप एक दृष्टा स्वरूप और एक कर्ता स्वरूप दृष्टार रूप में साक्षी होकर के श्री प्रिया के भाव उसका वे दर्शन कर रहे हैं और दूसरे श्री प्रिया की सेवा करता हुआ एक स्वरूप विराजमान है और एक तीसरा स्वरूप है वो स्वरूप है गलभिया देकर के विराजमान जाय जाए तो तीन तीन स्वरूप हो गए एक जगह श्री श्याम सुंदर के तीन स्वरूप हो गए एक स्वरूप गलवैया देकर के विराजमान है मिलन में विराजमान है दूसरा स्वरूप श्री प्रिया के विरा भाव का साक्षी होकर के विराजमान है और तीसरा स्वरूप श्री प्रिया मनोराज्य में श्याम सुंदर की जो सेवा करते हुए विराजमान है उस सेवा करते हुए भी उनका श्याम सुंदर का एक स्वरूप विराजमान है तो सेवा करने वाला स्वरूप श्री प्रिया के विरह का दर्शन करने वाला स्वरूप और मिलन में गलोइया देकर के विराजमान स्वरूप ये तीन स्वरूप एक काल में श्री श्याम सुंदर के प्रकट हो जाते हैं और तीनों स्वरूपों का मिलकर के जो प्रभाव है वह प्रभाव श्री श्याम सुंदर को जैसा विमोहित करता है वो अः प्रभाव अद्भुत तो होकर के विराजमान है तो यहां वो तीन स्वरूप उन श्री श्यामचंद्र विराजमान है एक गलवैया दिए हुए दूसरे श्री प्रिया के बिरा और प्रिया के उस भाव को सुनकर के मनी मन में जो अपूर्ण से आनंदित हो रहे हैं और तीसरा जो लीला में श्री प्रिया की सेवा करते हुए विराजमान प्रिया सखी से कह रही हैं कि अति की गति सब है चुकी अब कछु रही नो मीन तरफ तरफ तरफर तरफर करतफर जैसे जल बिन मीन जैसे मछली तरफ तरफर करती है जल के बिना ऐसे शिप्रिया प्रेम वैचित्र में तरफर करते हुए विराजमान हो रही है तो अति की गति सब है चुकी अति की गति हो गई है अब कछु रही न कछो रती रहीन अब कछो रत्ती भर भी कुछ बात रह नहीं गई है रती रहीन रत्ती भर भी कोई बात नहीं रही है शिवप्रिया तरफर तरफर करत तड़फड़ तड़फर कर रही है और तड़फड़ तड़फड़ करते हुए व्याकुल होकर के कही आ रही है कि अरी सखी हाय छोटी सो, सोहेली में कह रही है छोटी सहेली में दो पद हैं श्री महावाणी जी में एक बड़ी सहेली एक छोटी सहेली छोटी सहेली में प्रेम वैचित्य में श्री प्रिया की जो व्याकुल दशा है उसका वर्णन है तो श्री श्याम सुंदर के मुख पर तनिक सी रुखाई देख करके श्री प्रिया में जो भाव उत्पन्न हुआ कि मैं प्यारे से अलग हो गई हूं और जो प्रेम वैचित्य उत्पन्न हुआ मिलन में भी ग्रह की प्राप्ति हुई उसमें शिप्रिया तड़फर तरफर करतफर तड़फड़ तड़फर कर रही है तड़फड़ा रही है जैसे मछली तड़फड़ा रही है जैसे जलमिदीन जल के बिना जैसे मछली की दशा ऐसी शिप्रिया की दशा हो रही है और शिवप्रिया कह रही हैं कि अली सखी प्यारे कहा है कहां हैं मुझे प्यारे से मिला दे मिला दे तन तन कन धीरज धारे मेरा शरीर जरा भी धीरज नहीं धारण कर रहा है मन हो निपट अधीर यह मन अत्यंत नपट अधीर हो गया है अत्यंत निपट मनपूर्ण अत्यंत अधीर हो गया पलक नहीं परत है आज एक पलक के लिए भी मुझे सहन नहीं हो रहा है सहन नहीं कर सकती हूं मोहे जो शाखा मृग चीर जैसे शाहामकमा ने बंदर के हाथ में लगा हुआ एक कांटा बबूल का एक कांटा होता है जो टेढ़ा होता है एक बबूल का कांटा तो सीधा होता है और एक बबूल का कांटा होता है टेढ़ा जो अंदर जाकर के टेढ़ा हो जाता है टेढ़ा है अंदर जाकर के टेढ़ा हो जाता है अब वो जो बंदर है उसकी बड़ी बुरी दशा होती है कितना कष्ट है उसको वो कांटा चुभ रहा है और कांटा चुभने पर वो दांत से उस कांटे को निकालने का प्रयास करता है निकालता है तो और चुभता जो शाखा मृग चीर शाखा मृग माने बंदर बंदर के हाथ में जैसे चीर माने लगा हुआ टेढ़ा कांटा जैसे कष्ट प्रदान करता है अरे सखी वही दशा मेरी हो रही है वो बंदर ची ची करता है कभी एक डाल से दूसरे डाल पर जाता है किसी भी चीज को पकड़ने का प्रयास करता है कांटा और भीतर घुसता है और दर्द होता है और एक स्थिति ऐसी होती है कि उस स्थिति में आकर के वो बंदर समाप्त हो जाता है। दृष्टांत थी श्री किशोरी ने कर रही है हा ये बेरा मेरे हाथ में वैसा लगा हुआ है जो शाखा मृग चीर जैसे चीर नामक जो कांटा है वह शाखा मृग माने किसी बंदर की हथेली में घुस जाए और वो उस दांत से पकड़ करके उस कांटे को निकालते तो निकलता है नहीं क्योंकि वो अंदर से टेरा है उसके पुराहों को खींचता है और यदि उसे छोड़ता है तो चैन पड़ता नहीं है किसी भी तरह है। और उसका हाथ पूरा सूझ जाता है पक जाता है और अंत में जो होता है वो होता है ऐसी दशा हो गई है तो यहां पर वही कह रही हैं कि तन है धीरज धर मेरा मन जरा भी धीरज धारण नहीं कर रहा है बोलो सुमन मोहनलाल की जय मन हो अधीर। ये मन अत्यंत अत्यंत अधीर हो गया है नहीं कर रहा है, पलक सहोत नहीं परत है छोटी सहेली में कह रही है किशोरी शु, शु, जी पल के लिए भी सहन नहीं किया जा सकता वो प्रयोग कैसे बोल जो शाखा मृग चीर जैसे शाखा मृग जो है उसके हाथ में फंसा हुआ बबूल का टेढ़ कांटा जो निकलता है नहीं निकालने की कोशिश की जाती है तो उल्टा और कष्ट देता है और वो कांटा फंसा का फंसा रह जाता है उसके पुराणों को लेकर के ही वो मानता ऐसी दशा अब मेरी हो रही है तो हा हाँ मोहन देते मधरम विद्य कस्मा हा मोहन कहाँ हो कहा हो ऐसा कहकर के शुप्रिया व्याकुल हो जाती हैं और छोटी सहेली का वर्णन करके ये अः वर्णन की समाज की एक पद्धति भी है कि वहां पर बड़ी सहेली सदा छोटी सहेली का पहले वर्णन हो करके फिर बड़ी सहेली का वर्णन होता है ये समाज की वृंदावन की जो समाज की पद्धति है उस समाज की एक रीति भी है कि सोहले का वर्णन छोटे सोहले का वर्णन हो करके छोटी सहेली का वर्णन हो करके फिर बड़ी सहेली का वर्णन करने की यह श्रृंखला है तो पहले शिवप्रिया जी की छोटी सहेली का वर्णन कर दिया कि जो शाखा मर चीर और उस समय फिर बड़ी सहेली में शिवप्रिया शाम सुंदर की एक एक लीला उनका स्मरण करती हैं अंक स्थिति शाम सुंदर कहीं गए नहीं है गलवैया दिए हुए बैठे हैं गजब लीला है ये अद्भुत लीला असनीय अद्भुत अद्भुत लीला उसका यहां संकेत किया गया कि अंक स्थिति शाम सुंदर के गलवैया देकर के विराजमान है पंत कह रही हैं कि अरे सखी स्वासा गिन गिन पग धरे कर मनु बहु मनोहार नेक रुखाई देख मुख पे पीवत पानी बार अरी सखी श्याम सुंदर की उस रूप माधुरी का उस सेवा माधुरी का तेरे सामने कैसे वर्णन करूं मुझे मिला दे मुझे उस श्याम सुंदर से मिला दे वे श्याम सुंदर कितने सेवा प्रवीण हैं कि श्वासवा गिन गिन पग धरे श्वास गिन गिन करके वे मेरी ओर आगे बढ़ते हैं इतने संकोच में श्वास करके पग धरते हैं एक एक श्वास गिन करके आगे पग धरते हैं कर कर बहु मनोहार मेरी बार बार मनोहार करते हैं प्रे धीरे से यहां कमल पंखड़ी जो है उनके ऊपर जहां मेरे चरण के चिन्ह हैं उन चरण चिन्ह के ऊपर ही अपने चरण चिन्ह रखना क्योंकि आपके चरण परम कोमल हैं, कहीं वृंदावन की कठोर रज आपके कंकर, आपके श्री चरणारिंद में निरंग लग जाए इसलिए मैंने आगे चरण रखे हैं ना इन चरणों के ऊपर ही चरण रख करके आप आगे बढ़ो फिर रासलीला में महाराष्ट्र ने स्वर्ण किया कि जहां पर चरणों के ऊपर लक्षणते भजामोज, लक्षण थे ध्वजामुजांकुश अंकुश से युक्त जो चरण चिन्ह है चरणों के ऊपर चरण रखकर के श्री प्रिया जरूर प्रधान होंगी तो उसी लीला का स्मरण कर रहे हैं कि श्वासा गिन गिन पग धरे श्वास गिन गिन करके चरण धर रखते हैं कहीं कोई कंकन नहीं हो जो प्रिया रख चले तो कहीं गढ़ नहीं जाए वृंदावन की भूमि तो ऐसी है ही नहीं परंतु श्याम सुंदर की भावना वृंदावन की भूमि में कहीं कोई कांटे नहीं हैं कोई कंकड़ नहीं है कोई, कोई गोखलू नहीं है ये वृंदावन के स्वरूप का वर्णन किया परंतु फिर भी श्री श्याम सुंदर श्वास व गिर गिर पग धरे श्वास गिन गिन करके चरण रखते हैं और रुखाई देख मुख मेरे मुख के ऊपर तनिक से भी रुखाई देखते हैं तो पीवत पानी बार शाम से तुरंत ही पानी उसार करके पी लेते हैं कि उ जितनी भी नजर है अलाई बलाई जो आई है वो मुझे लग जाए yeah. पीवत पानी बार पानी उसार करके उस पानी को पी लेते हैं कि ये सारे जो दोष लगे हैं वो दोष मुझे लग जाए तो अंक स्थिति प्यारे खास में विराजमान हैं तो सोहिल में बड़े सोहेले में वर्णन कर रही हैं श्री किशोरी जी के श्वासा गिर गिर पगे कहीं कहीं बहुमोहार और नेक रुखाई देख मुख, पानी बार अरे सखी प्यारे के सोहेले का मैं क्या वर्णन करूं प्यारे जैसे रस प्रवीण होकर के सेवा प्रवीण होकर के विराजमान है उस सेवा प्रवीणता का तेरे सामने क्या वर्णन करूं श्याम सुंदर की सेवा प्रेमता का वर्णन कर रहे हैं कि निद्रा लस बस हे सखी आवत मोई जमाए मेरे हित चित कृत करे पी कर चुटकी चुटका कि कभी निद्रा के बशीभूत हो करके यदि आवत मोई जमाई मुझे जमाई आती है तो मेरे अनिष्ट की आशंका अनिष्ट की निवृत्ति करने के लिए श्री श्याम सुंदर जागते रहते हैं कि जमाई आ रही है और तुरंत ही चुटकी बजाते हैं कि चुटकी बजा करके कहीं इस असावधानी की अवस्था में कोई दूसरी अलाय बलाय कोई हवा प्रिया को लग नहीं जाए और चुटकी बजा करके उसका निराश निराश करते हैं ऐसी सेवा आ, सेवा प्रवीणता यहां पर श्याम सुंदर की सेवा प्रवीणता और उस सेवा प्रवीणता में श्री श्याम सुंदर जैसा सोहिलो भाव प्रकट करते हैं प्रिया को कौन सा भाव अच्छा लगेगा उस अच्छे भाव को प्रकट करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान होते हैं बहुत बड़ी जो सहेली है उसमें बहुत पद शायद चालीस पैंतालीस अः तुख है एक एक लीला का एक एक तुक में वर्णन किया गया कुछ लीलाओं का वर्णन कुछ तुकों का वर्णन यहाँ पर यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रेम वैचित्य में एक शाम सुंदर गलवैया देकर के विराजमान हैं, दूसरे शाम सुंदर लीला में प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं और तीसरे उस लीला के और प्रिया के भाव के साक्षी होकर के दर्शन भी कर रहे हैं क्या नहीं क्या हो रहा है ये प्रिया क्या कह रही है उसको सुन भी रही है तो एक में सखी के साथ में श्रोता बनकर के विराजमान है एक में रसलीन होकर के विराजमान और तीसरे में सेवा प्रकर के वही श्री श्याम एक साथ विराजमान है आगे कह रही है गुहि गुहि मोहि पहना वही नव फूलन की माल करछुआ कुछ घटन सो मेर ताकत बदन रसाल श्याम सुंदर के सोहलेपन का सखी तेरे सामने क्या वर्णन करूं सहेली से कह रही है कि श्याम सुंदर की सेवा प्रवीणता का तेरे सामने क्या वर्णन करूं कि गोई गोई मोह पहना वही नव फूलन की माल अपने हाथ से नए फूल की माला बना करके श्याम सुंदर मुझे गले में धारण कराते हैं और उनकी चंचलता का सखी तेरे सामने क्या वर्णन करूं माला धारण कराते समय कर छोआए कुछ कलशो मेरे वक्षस्थल उनसे अपने हस्त का स्पर्श कराते हुए मेरा ताकत बचन बदन रसाल मेरे बदन का ही वे निरंतर निरंतर दर्शन करते हैं माला पहनाते हुए मेरे श्रीअग्न का स्पर्श करते हुए मेरे मुख का वे दर्शन करते रहते हैं सोलो मुझे कैसा स्वाय इस भाव का कितना ध्यान सेवा प्रवीणता कैसी श्री प्रियाल लाल जी में विराजमान हैं उस लालजी की सेवा प्रवीणता का अरे सखे नहीं कर सकती हूं जैसे वे सोहेला विचार करके मेरे सुख का विचार करके मेरी सेवा करते हुए विराजमान होते हैं और वो सेवा अद्भुत तो हो करके विराजमान ए हा गोही गोही पहरा वही हो नब फूलन की माल कब छुआ कुछ खटन सो मेर निरखत बदन रसाल श्री श्याम सुंदर मेरे मुख का दर्शन करते हुए विराजमान होते हैं आगे श्याम सुंदर की सोहने का वर्णन कर रही है ग्रह में श्याम सुंदर की स्मृति करते हुए कि प्यारे ऐसे सेवा करते हुए विराजमान हैं। ए जब सो सुख से जी तब सहरा वे पायु गहर उसासना वही मोहे कचूर जो सुख सेज पे जिस समय समय के ऊपर मैं करूं और तब पाए। परम सोहिलो सोह, भाव को प्रकट करते हुए श्री श्याम सुंदर मेरे पगथली को सहराने लगते हैं वो प्यारे सोहिल होकर के मेरे पग थली पग को सहलाते हैं और घर उषाए सुना वही मोहे और जब मैं सोते सोते गहरी उसांस लेती हूं उस समय श्याम सुंदर मेरे हृदय के ऊपर अपने कान लगा करके मेरी श्वास को सुनते बले हारी बलेहरी बले ये सेवा प्रवीणता छोटी सी छोटी बातों में कैसी सेवा प्रवीणता श्री श्याम सुंदर में विराजमान है कि गहर वो सांस जो उहरेस हैं उनको सुनते हैं और उनकी भी जो गहरी हैं उनको मैं सुनती हूं। और, और उठाए और उस समय उनकी मेरी स्वासों के साथ में जहा मेरे वक्षस्थल में उत्थान तो पतन हो रहा है उस समय उसको सुनते हुए वे कान लगा करके मेरी को सुनते हैं अपनी उ मुझे सुनाते हैं और ऐसे सेवा प्रवीण होकर के मेरे चरणों को पलौटते हुए वो विराजमान होते हैं अत अलवेली लटक सोरी अलक लड़ो ढींग आ अलक सुधारन मिस मेरे परस कपोलन पानी अत अलवेली लटक सो धीरे धीरे अलवेली लटक से मटकते हुए धीरे धीरे वह मेरे पास में आगे बढ़ता है उनकी जो लटक है आना जो है उसकी लटक अत अलवेली होकर के विराजमान है अलग लड़ो भिन्न आन ऐसा वो अलग लड़ा अद्भुत तो में प्रीति विराजमान है ऐसे वे अलग लड़े अल अर्थ होता है अलंकृत संस्कृत में और फारसी में अल होता है अंग्रेजी का दिक अल का तौर पर एक खास गिम्बी पेन गिम्बी द पेन दोनों में अंतर है ना तो दी का जो भाव है पेन माने खास पेन पेन पेन पेन पेन पेन नहीं चाहिए मुझे सब को नहीं। गिम्मी गिम्मी या गिम्मी कोई भी उठा के दे दो तो अल का तात्पर्य अलख कहने का मतलब है कि विशेष रूप से मेरी ही जो सेवा करते हुए विराजमान तो फारसी में जो अलक है वह एक खास वस्तु को कहीं संकेतित करने वाला हो करके विराजमान तो वो अलग लड़ा अल बैली माने उसकी चेष्टा उसकी जो भंगेमा है वो अल अद्भुत हो करके उसकी जो कोई भी एक्शन है वो एक्शन बाय एक्शन वो कुछ अद्भुत हो करके विराजमान तो अलग साधारण मिश्रित वो अत्यंत लटकसों, लटक के साथ में श्री श्याम सुंदर अरि सखी मेरे पास में आते हैं अलग आए वह अद्भुत मेरे पास में आता है और अलग सुधारन मिस लिए पास कपोलन पाए अलगो को सुधारने के बहाने वह मेरे कपोलों का स्पर्श करते हुए विराजमान होता है और इस बहाने से मेरे कपोल का स्पर्श करते हुए वो विराजमान होता है उसकी उस सोलने का मैं क्या वर्णन करूं वो अपन अद्भुत होकर के विराजमान रसिक श्रो सामरो सब गुण कला निधान वो रसिक शुरू सामरो सावरो सब गुण कला निधान रसिक सो, सो मणिशाम निधान तदप मैं हूं प्रिय तब पद समान रसिक श्रोवणी है सावरे हैं सारे गुणों के निधान हैं परन्तु अरे सखी वो तेरा जो सखा है जैसे मेरा तो कोई संबंध नहीं है <laughs> अपने सखा से कह दे वो तेरा जो सखा है वो यही कहता है कहे हूं, मैं हूं तब कहे हो पद समान, तुम्हारे चरणों की रेणु के समान होकर के मैं बराईमान कितनी बालिकी के साथ में श्याम सुंदर की एक एक भंगे मां उस भंगे माँ में श्याम सुंदर की जो अपूर्व सेवा प्रवीणता उस सेवा प्रवीणता का ये दर्शन करती और उस सेवा प्रवीणता का दर्शन करते हुए कह रही है आगे कहते हैं कि एक समय कहीं सेन में बैन महाबर पाय धन्य भाग निज मान लियो पिय क्यों जी भाई एक समय मैंने श्याम सुंदर से कहा कि अरे सखी अरे श्याम सुंदर मेरे चरणों में अल्ता मिट गया है अभी सखी आती होंगी वे मेरे श्रृंगार को बिगड़ा हुआ देख करके अल्ता को बिगड़ा हुआ देख करके कहीं मेरी हंसी नहीं करें मेरे अल्ता को ठीक कर दो तो एक समय कहीं सेन में दैन महावर पाय मैंने श्याम सुंदर को चरणों में महावल लगाने के लिए एक समय कहा और धन्य भाग निज मान लियो श्याम सुंदर उसको ही अपना धन्य भाग करके माने यहां आदेश है पुरस्कार और पुरस्कार हो जाता है दंड ये रस की रीति वृंदावन के अद्भुत है प्रेम पतंग की जहां पर आदेश हो जाता है दंड हो जाता है पुरस्कार पुरस्कार हो जाता है दंड रस की रीति अद्भुत है तो आज मैंने जब शाम सुंदर से एक दिन मैंने कहा एक दिन समय कहीं शैन में शैन के समय मैंने एक दिन कही दैन महाभारत पाए कि मेरे चरणों में महावर लगा दो और धन्य भाग निज मान लियो श्याम सुंदर अपने आप के भाग को धन्य मानते हैं और कहो कहो जी भाई और उस समय शिव श्याम सुंदर जैसा मैंने कहा वैसा ही करते हुए विराजमान हो रहे हैं सुखमय सुख, सुख सज्जा रचरी सुखमय सुमन बिछा सुखमय मोही सुवावही वही आप रहे सिर नाय कभी सुखमय सज्जा रचेरी श्याम सुंदर सुख में शैया की रचना अपने हाथ से करते हैं और सुख में सुमन बिछाए और उनके में उनके ऊपर में पुष्पों की स्थापना करते हैं और सुखमय मोही सुवावही और सुख के साथ में ही मुझे शयन कराते हैं कहा आप रहे सिर और स्वयं सिर झुका करके मेरे आदेश का पालन करने की प्रतीक्षा करते हुए बैठे रहते हैं कि कब श्री प्रिया कोई आदेश दें और मैं कृतकृत होकर के विराजमान हो जाऊं जा श्याम सुंदर के हृदय में जो सोहला भाव है मुझे कैसे सुख मिले सुख देने का जो भाव है वह सोहिला भाव उसको श्री किशोरी जो अपनी सखी के साथ में कही बांटती है शेयर कर रही सखी के साथ में अपने हृदय के उस भाव को वर्णन करी है कि अद्भुत रीत स्वभाव की यह गति समझत होन आप ही अपने तेज ते बल शर्मावत कौन श्याम सुंदर के नेत्रों के स्वभाव की अद्भुत रीति है अरे सखी श्याम सुंदर झिझकते हुए जिस समय मेरे पास नहीं आ रहे हैं दूर खड़े हैं उस समय मैं स्वयं कहती हूं सखी उस समय कहती है कि अद्भुत रीत स्वभाव की लालिए आपके नेत्रों की अद्भुत रीति है गेरी तो, तो समझ में नहीं आ रही है ये कैसी आपकी अद्भुत रीति है तो की, कि आप ही अपने भले कौन? अपने से कोई अपने आप शर्माता है क्या मैं तो आपकी ही तेज रूप हूँ मुझसे भी शरमा रहे हो मुझसे शर्माने की क्या आवश्यकता है सखी कह रही है शिवराधिका अलग नहीं है वे तुम्हारा ही तेज रूप है अपने तेईस से कोई शरमाता है क्या इसलिए सरमाने की जरूरत नहीं है झिझकने की जरूरत नहीं है ऐसी सोहिनी जो लीला वह श्री श्याम सुंदर में विराजमान अंग अंग घुरपेशल सौर को जाने को दे सखी जहा रांच रसी की ठोर जाहिर के दिन है सर्दी के और अंग अंग घुरे पौड़ वो भले हंग हाँ। <laughs> अंग में घुर के घुल मिल करके जहा अंग अंग घुरे पौड़ वो ओढ़ सुपेशल सौर भारी जो सौर है वो सौर को ओढ़ करके अंग अंग घुरे पौबो अंग अंग तो मिला करके जहां शयन करते हुए विराजमान है अरी सखी उस शीत ऋतु में सियाले की ऋतु में को जाने को दे सखी कौन सुख दे रहा है कौन सुख मांग रहा है ये कौन जानता है <laughs> को जाने को दे सखी जहा राचे रस की रोह, जहां पर रस की भीड़ लग रही है आवे बाढ़ आ रहा है उसमें कौन सुख मांग रहा है कौन सुख दे रहा है इसको कौन जाने सज सज सोज समर्प ही सब पूजा को साज महात मुखते पढ़े ओम ऊं श्रियम अधिराज अब बसंत पूजन के दिन शाम सुंदर की रस प्रवीणता का क्या वर्णन किया जाए जहा सज सज सोज समर्प ही बसंत पूजन की जो सामग्री है उसको सजा करके श्री श्याम सुंदर मुझे समर्पित कर रहे हैं बसंत पूजन की जो सामग्री है उसको सजा करके बसंत के फूल रख करके सुंदर गुलाल सुंदर कमल इनकी रक्षा इनकी स्थापना करके पांच जो कलश हैं उन पांच कलश में कामदेव रति ब्रह्मा शिव और विष्णु शक्ति के सहित इनकी स्थापना करके काम रति की पूजा करते हुए जहां वसंत पूजन में विराजमान और सज सज सौ जितनी भी सामग्री है उसको सजा करके समर्प ही मुझे समर्पित करते हैं सब पूजा को साज और अंत में महासर्व मुखते पर है महासर्व मुखते पर रहे हैं क्या कहते हैं ओम उम, ओम श्रियम अधराज ओम माने हां मैं स्वीकार करता हूं ओम शब्द का तो होता है आप मेरी स्वामी हैं मैं आपका सेवक हूं ओम माने स्वीकार करता हूं ओम माने ऐसा ही है ओम ओम ऐसा ही है श्रीयम हे श्री किशोरी जो आप ही मेरी श्री होकर के पूजनीय होकर के विराजमान हैं अधेराज मेरे ऊपर शासन करने वाले <laughs> श्रीयम का श्याम सुंदर मेरे साथ में गायन करते हैं ये प्रेम वैचित्र की दशा चल रही है प्रेम वैचित्र में प्रिय संघकर्ष में भी परम जो व्योग है वो व्योग अपूर्ण से चल रहा है ऐसी बहुत सारे हैं बहुत एक बस समाप्त करें आहो प्राण बल्लभ जु कहो मैं सुन हूँ सुपन की गाथ भूल परी गहे बर बन में जहा सखी न कोई साथ कभी मैं प्यार प्यारे से शय करती करती ही सोने लगती हूं प्राण जो कहो में प्राण नाथ मेरी बात को सुनो सुनो स्वप्न की गाथ एक दिन स्वप्न की गाथा में श्याम सुंदर से कहने लगती हूं कि भूल पर ही गहबर बन में कि मैं भूल से गहबर बन में चली गई जहां सखी न को साथ उस समय कोई सखी भी मेरे साथ नहीं थी परंतु चनकमूद चनकमुद अचानक चनक चनक माने अचानक मुंह दुपीय आए के प्यारे जाने कहा से आ गए और उसने मुह भर ली अखबारे मुझे अपनी भुजाओं में बांध लिया जाते सम्रम उपजो को, को कही उठी पुकार मेरे हृदय में संभ्रम आया कौन है कौन है ऐसा कहकर के मैं जो पुकारी उस समय श्री श्याम सुंदर एकदम दौड़ करके पास में हैं दौड़ करके अरे कौन कौन है है ऐसा श्याम सुंदर मुझे सावधान कहते हैं कौन है कौन है ऐसा कहकर के, के, कह के जैसे मेरी रक्षा करने के लिए वे सर्वदा सर्वदा उपस्थित हो जाते तो हैं कभी प्रिय वस्तु का दर्शन करके पहली बात मुझे वो पुष्प लाकर के समर्पित करते हैं कभी मान छोड़ने पर धन्य हो जाते हैं वही सब ऐसे ही एक एक तुक में अलग अलग उस लीला सेवा सुख जो है उनका वर्णन किया है कभी श्री पृद उनका मार्जन करने के लिए मेरे कपोल उनका स्पर्श करते हैं कभी ऋतु ऋतु के जो श्रृंगार हैं उन श्रृंगारों को वे मुझे प्रदान करते हैं ऐसे बड़ी सहेली में सहेली के सामने अपने हृदय के गोपनीय तत्व को भी श्री किशोरी जी जहां प्रकट करती हैं और प्रेम वैचित्र में श्री श्याम सुंदर की जिन सेवाओं का वियोग में ये अनुभव कर रही थी तो वियोग में संयोग और संयोग में वियोग ये अद्भुत है यही प्रेम वैचित्य है और प्रेम वैचित्र में वियोग में भी उस संयोग सुख का अनुभव करते हुए श्रीप्रिया विराजमान है उसी लीला का कहीं संकेत मात्र कर रहे हैं अस्थित प्रलापम प्यारा कि अंग में विराजमान ललड़ी कुंज में विराजमान है एक हैं शिव एक हैं लड़लड़ी कुंज तो श्री ललड़ी कुंज में विराजमान होने पर भी श्री प्रिया किमप प्रलापम प्रलाप करती हुई जहां विराजमान है हा हाँ मोहन एक मधरम विधत्य अकस्मात हा मोहन कहकर के बिलाप करने लगती हैं और उस मोहन दशा में ही श्याम सुंदर की जितनी भी सुहानी सेवाएं हैं उन सुहानी सेवा का सखी के सामने वर्णन करने लगती हैं ऐसे हे श्री किशोरी जी आपका जो अपूर्व प्रेम वैचित्य उस प्रेम वैचित्य का प्रेम वैचित्य में आपके जो प्रलाप है उन प्रलाप वचनों का कब मैं दर्शन करूंगी कृपा करके मुझे यह अधिकार प्रदान करें कि मैं आपकी अंग सेविका सखी होकर के दासी होकर के विराजमान हो करके हूं। और विराजमान होकर के आप जब उस प्रेम वैचित्र दशा में श्याम सुंदर की उन सेवाओं का वर्णन कर रही हूं उनको अपने कान से सुनूं और आपके उस प्रेम को प्राप्त करके आपकी इस अंतरंगता इस विश्वास को प्राप्त करके मैं कृत कृत्य होकर के विराजमान हूं श्री लालीलाल की जय मदन लाल की जय अद्भुत अद्भुत ये जो प्रेम वैचित्र दशा उस प्रेम दशा की अद्भुत जो लीला उन अद्भुत लीलाओं का शिवप्रिया आस्वादन कर रही हैं उसकी दासी अभिलाषा कर रही है श्री राम मदन मोहन मुण देवजू की जय ई उत्साह का इकतालीसवासों का महावाणी का पद है जी के वो है चालीस में या सत्ताईस सैतालीस में होगा कहीं मंगला चरण का श्लोक हो जाएगा सैतालीस छालीस 40 जे जे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रम हरि गोविंद जय जय राधा रमण बिताए गौर हरी आज के आनंद की जय जय जय